संत तथा सत्संग जिज्ञासा पुण्य पुंज बिनुमिलता सतसंगति संस्कृति कर अंतर मानस उत्तर कांड इसका भाव क्या है समाधान जीव को बिना पुण्यों के संतों का दर्शन या सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता पुण्यों के फल से जब उसे सत्संग प्राप्त होगा तब उसका संसार में भटकना समाप्त हो जाएगा जिस दिन व्यक्ति का सत्संग पूरा हो जाएगा उसी दिन उसका मोक्ष हो जाएगा संत अपने को सत मानता है शरीर नहीं मानता परंतु सत्संग शुरू तो संत के शरीर के पास बैठने से ही होगा जब आप संत के पास बैठेंगे तब कैसे बैठना कैसे उठना कैसे बोलना आदि कई बातें मालूम होंगी वहां आपको यह दिखेगा कि संसार में बिना किसी निमित्त स्वार्थ के भी प्रेम करने वाला कोई है उसके बाद संत के शब्द सुनेंगे और उनके अर्थ का विचार भी करेंगे विचार करते करते अंत में आपको उसका अर्थ समझ में आएगा सत तब आप अपने को सत समझ लेंगे संत को भी सत समझ लेंगे उस समय सत्संग पूरा हो जाएगा और संस्कृति अर्थात जन्म मरण के चक्र का अंत हो जाएगा जिज्ञासा सभी द्वैतवादी आचार्यों ने अद्वैत वेदांत मत का खंडन किया है उन सभी का जीवन तो बड़ा उत्कृष्ट था और वे बड़े भगवत भक्त भी थे क्या उन्हें अद्वैत तत्व का ज्ञान नहीं था समाधान बहुत सी बातें जिस दृष्टि से कही जाती है उसको समझना पड़ता है एक बार उत्तर काशी में स्वामी तपोवन जी से हमने पूछा सभी आचार्यों ने एक दूसरे के मतों का खंडन किया है ऐसा क्यों तब उन्होंने कहा हाँ ब्रह्मचारी शंकर वेदांत तुमको समझ में आता है और रामानुज को समझ में नहीं आता था उनकी बुद्धि तुमसे कमज़ोर थी हमने कहा कि यदि उन्हें समझ में आता तो खंडन क्यों करते उन्होंने कहा खंडन करने का भी एक दृष्टिकोण है जो वेदांत के अधिकारी नहीं हैं वे पढ़कर उसका दुरुपयोग करेंगे उससे बचाने के लिए खंडन किया है जो अधिकारी हैं वे तो वेदांत के विचार में लग ही जाएंगे पर अनाधिकारियों पर अंकुश लग जाएगा जिज्ञासा आप प्राय कहते रहते हैं समस्त जगत मान्यता पर चल रहा है यह बात समझ में नहीं आती कृपया इसे स्पष्ट कीजिए समाधान जगत के व्यवहार में मान्यता के अतिरिक्त और है ही क्या जहां आपकी अहमता ममता नहीं है वह दूसरा मालूम पड़ता है और जहां अहमता ममता कर रखी है वह अपना मालूम पड़ता है समाचार पत्र में आप रोज़ पढ़ते हैं कि आज इतने लोग मर गए उसे पढ़कर आपको विशेष दुख नहीं होता पर यदि उन मरने वालों में आपके परिवार का कोई आदमी हो तो आपके मन में तूफान उठ खड़ा होगा यह बस मान्यता का ही चमत्कार है इसी प्रकार लोग कहीं से एक लड़का ले आते हैं और कहीं से एक लड़की दोनों का विवाह कर देते हैं और वे दोनों मान लेते हैं कि हमारा जन्म जन्म का साथ है अरे यदि जन्म जन्म का साथ होता तो इससे पहले एक दूसरे को क्यों नहीं जानते थे फिर थोड़े दिन में दोनों में मनमुटाव हुआ तो अलग हो गए कहा गया जन्म जन्म का साथ यहाँ पर मान्यता के अतिरिक्त और क्या है जिज्ञासा भगवान जिस पिछले कुछ वर्षों में आपने आश्रमादि का सब व्यवहार छोड़कर विचरण किया है उस काल के अनुभव पर थोड़ा प्रकाश डालने की कृपा करें समाधान मेरा अनुभव तो यही है कि ईश्वर का सच्चा आश्रय चाहे वह नर्मदा का हो चाहे गंगा का वह बहुत बड़ा आधार है जब वह किसी के जीवन में गहरा पैठ जाता है तो उसके मन से जगत छूट जाता है उसके अंदर से ही निकल जाता है उसका समत तो किसी भी काल में खंडित नहीं हो पाता परिव्रजन काल की मुझे एक विलक्षण अनुभूति है साधक के मन में नाम रूप जगत विषय जब तक छाया रहता है तब तक सच्चिदानंद चमक नहीं पाता है इस नाम रूप का तिरस्कार बहुत आवश्यक है यह देख रहा हूं कि जो जीवन में उपदेश किया पठन पाठन किया उसका मनन निधि ध्यास पिछले तीन वर्षों में जैसा देवता की कृपा से हुआ वैसा व्यक्ति अहंकार से कर नहीं सकता है श्रद्धा से तो हम पहले से भी मानते थे शास्त्र पढ़ाते समय भी कभी हमने शास्त्र के अर्थ को केवल बुद्धि से नहीं लगाया हमेशा श्रद्धा से ही ग्रहण किया चाहे हम समझें या न समझें शास्त्र जो कहता है वही सत्य है विचरण काल में एक बार मैं वृंदा बन गया वहाँ के संत लोगों ने भी पूछा आप अपना अनुभव बताइए हमने कहा मेरा अनुभव यही है कि यदि साधु का पैसे से या पैसे वालों से संबंध रहेगा तब तो निश्चय ही उसको अस्पताल में शरीर छोड़ना पड़ेगा वह जहाँ चाहे वहाँ स्वतंत्रता से शरीर भी नहीं छोड़ सकेगा दूसरा अनुभव यह है कि ईश्वर की संभाल के समान कोई अन्य संभाल नहीं है दूसरों में संभाल की ताकत ही कहाँ है देखिए पहले बहुत लोग मेरी सेवा में रहते थे फिर भी यह शरीर अस्वस्थ रहता था पर आज ईश्वर की संभाल से सब ठीक चल रहा है हाँ यदि ईश्वर की संभाल कर आपको अनुभव करना है तो भजन ही ज मोहित जकल भरोसा मानस अन्य सभी जगहों से भरोसा त्याग कर केवल भगवान का ही भजन करना पड़ेगा ऐसे भक्त के लिए भगवान ने कहा है करऊँ सदा तय रखवारी दिव बालक राखई महतारी मानस मैं उन भक्तों की ऐसी रखवाली करता हूं, जैसी माँ बालक की करती है ईश्वर की संभाल जैसी अन्य कोई संभाल कैसे हो सकती है जो श्वास चला रहा है उसने नेत्र दिए हैं उसी के पास हमारी सभी समस्याओं का समाधान है पहले वर्षों से मैं कुछ इसी प्रकार का अनुभव कर रहा हूं।